तर्क संग्रह में अनुमान खंड का विचार प्रारंभ हुआ था अनुमान खंड में प्रथम अनुमान प्रमाण का लक्षण बताया गया अनुमिति करणम अनुमानम इस वाक्य से अनुमिति रूप जो प्रमा है उसके असाधारण कारण को अनुमान प्रमाण कहा जाता है तो अनुमान प्रमाण के लक्षण वाक्य में एक अनुमिति पद आया तो अनुमिति पद का अर्थ जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अनुमान प्रमाण का लक्षण बताने वाले वाक्यार्थ का भी ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए अनुमिति का लक्षण बताया अनुमिति पदार्थ को समझाने के लिए परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति एक ज्ञान को अनुमिति कहा जाता है केवल ज्ञानत्व इतना ही अनुमिति का लक्षण करेंगे तो ये प्रत्यक्षादि ज्ञानों में भी चला जाएगा स्मृति में भी चला जाएगा वो भी ज्ञान है इसलिए ज्ञान का विशेषण जोड़ दिया परामर्श जन्यम तो परामर्श जन्यविशिष्ट ज्ञानत्व अनुमितेर लक्षणम या अनुमिति का लक्षण हो जाएगा जो परामर्श जन्यव विशिष्ट ज्ञान है उसे कहा जाएगा अनुमिति तो परामर्श जन्यव ये विशेषण है और ज्ञान विशेष है और लक्षण है परामर्श जन्य जन्यव विशिष्ट ज्ञानत्व ये लक्षण है केवल ज्ञानत्व नहीं विशिष्ट ज्ञानत्व और किस विशेषण से विशिष्ट ज्ञानत्व तो परामर्श जन्यत्व विशेषण से विशिष्ट ज्ञानत्व को अनुमिति का लक्षण कहा जाता है यह धर्म जिसमें रहेगा वो अनुमिति यह अनुमिति का अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म है अन्यून का मतलब अनुमिति मात्र में रहने वाला यह नहीं कि कुछ अनुमिति में रहे कुछ अनुमिति में न रहे तो उसे न्यून वृत्ति कहा जाएगा अन्यून वृत्ति का है अनुमिति रूप जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के संपूर्ण भाग में रहने वाला कुछ भाग में न रहने वाला नहीं है जो उसे कहा जाएगा अन्यून वृत्ति अतिरिक्त वृत्ति कहा जाता है लक्ष्य से लक्ष्य मात्र में रहता हुआ अलक्ष्य में भी जो रहता है उसे कहा जाएगा अतिरिक्त वृत्ति और अनतिरिक्त वृत्ति का मतलब होगा अलक्ष्य में न रहने वाला लक्षण अलक्ष्य में न रहने वाला धर्म उसे अनरिक्त वृत्ति धर्म कहा जाएगा वो होता है लक्षण तो अनुमिति का यह परामर्श परामर्शजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व धर्म अन्ून अनात्रिक्त अनतिरिक्त वृत्ति धर्म है इसलिए इसे लक्षण कहा जाएगा अन्यून वृत्ति का मतलब हुआ अनुमिति लक्ष्य है तो लक्ष्य मात्र में रहने वाला है और अनरिक्त वृत्ति का अर्थ निकलेगा लक्ष्य से अतिरिक्त अलक्ष्य में न रहने वाला वो अनतिरिक्त वृत्ति कहलाएगा तो लक्ष्य मात्र में रहने वाला अलक्ष्य में न रहने वाला धर्म वो लक्षण कहलाता है तो अनुमिति का अनुमित्यात्मक लक्ष्य मात्र में रहने वाला और अलक्ष्य स्मृति आदि ज्ञानों में न रहने वाला धर्म परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व है उसे कहा जाएगा अनुमिति का लक्षण केवल यानी विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है ना हाँ। तो जो प्रत्यक्ष आदि ज्ञान है अनुमिति को छोड़ करके उनमें ज्ञानत्व तो रहेगा ज्ञान होने से लेकिन नहीं रहेगा क्या विशेषण परामर्श जन्य नहीं रहेगा तो ज्ञानत्व रहने पर भी परामर्श जन्य विशिष्ट ज्ञानत्व का अभाव ही माना जाएगा और लक्षण तो केवल ज्ञानत्व नहीं है परामर्शजन्य ज्ञानत्व लक्षण है और यह इस परामर्शजन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व का प्रत्यक्षादि ज्ञानों में अभाव है वे अलक्ष्य हैं और अलक्ष्य में यानी लक्ष्य से अतिरिक्त में लक्षण का न रहना ये तो दोष नहीं माना जाता उल्टा दोष रहित निर्दोष लक्षण माना जाता है रहेगा तो अतिव्याप्ति दोष आएगा और नहीं रह रहा है इसलिए इसे अनतिरिक्त वृत्ति कहा जाएगा और अनुमिति में जितनी भी अनुमितियां हैं उन सब में रहने वाला है इसलिए अन्यून वृत्ति भी हो जाएगा न्यून वृत्ति तो तब कहा जाएगा जब अनु कुछ अनुमितियों में रहें और कुछ अनुमितियों में न रहें तो न्यून वृत्ति कहलाएगा तो अभ्याप्ति नाम का दोष आएगा उसमें फिर न्यून वृत्ति धर्म में अभ्याप्ति नाम का दोष आने से उसे लक्षण नहीं कहा जाएगा तो लक्ष्य मात्र में ये परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व तो रहता है ऐसी कोई अनुमिति है नहीं जो हो परामर्श से जन्य न हो जो भी अनुमिति होती है वह परामर्श से जन्य ही होती है इसलिए माना जाएगा परामर्श जन्यत्व यह अनुमिति मात्र में रहता है तो से जन्यत्व, विशिष्ट ज्ञानत्व अनुमिति मात्र में रहने के कारण अन्यून वृत्ति धर्म हुआ अव्याप्ति दोष से रहित हुआ और अनुमिति से अतिरिक्त किसी भी ज्ञान में नहीं रहता है इसलिए अनतिरिक्त वृत्ति धर्म है अतिव्याप्ति से रहित है और लक्ष्य मात्र में रह रहा इसलिए असंभव दोष भी उसमें नहीं आएगा असंभव दोष तो माना जाता है लक्ष्य मात्र में न रहने वाला जो लक्षण उसमें असंभव नाम का दोष आता है तो ये तो लक्ष्य में रह रहा है अनुमिति लक्ष्य है और उसमें रहने वाला धर्म हुआ परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व इसलिए असंभव दोष से भी रहित है तो उसी वस्तु के उसी धर्म को लक्षण कहते हैं जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषों से रहित होता है अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्य जो धर्म वह उस वस्तु का लक्षण माना जाता है तो अनुमिति का अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीनों दोषो से रहित तो लक्षण है परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व ये धर्म है इसलिए इसे लक्षण कहेंगे इस प्रकार यह अनुमिति का लक्षण हुआ और इस प्रकार की अनुमिति से परामर्श जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व लक्षण से लक्षित अनुमिति का जो असाधारण कारण होगा उसे अनुमान प्रमाण कहा जाएगा परामर्श को ही अनुमान कहा जाता है हा असंभव के लिए वो वृत्ति पद है ना हाँ वृत्ति का रहता है न रहने वाला होता तो असंभव होता हाँ परामर्श जन्यम ज्ञानम कहो या अनुमान जन्यम ज्ञानम कहो क्योंकि परामर्श ही अनुमान है ये प्राचीन न्यायिकों के अनुसार नव्य न्यायिकों के अनुसार व्याप्ति ज्ञान को अनुमान कहा जाता है तो अनुमिति के लक्षण में एक पद आया परामर्श और जन्य ज्ञान को समझने के लिए परामर्श को समझना जरूरी है जब तक परामर्श पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक परामर्श जन्य ज्ञान को समझना कठिन होगा यानी अनुमिति को समझना कठिन होगा और अनु अनुमिति को जब तक नहीं समझेंगे तब तक अनुमान को समझना कठिन होगा इसलिए अनुमिति को ठीक से समझाने के दृष्टि से अनुमिति के लक्षण में आए हुए परामर्श पद का अर्थ बताते हैं परामर्श पदार्थ का लक्षण करते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श तो पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहता है। परामर्श भी ज्ञान है अनुमिति भी ज्ञान है तो ज्ञान से जन्य ज्ञान हो रहा है ना इसलिए ज्ञान कर्णक ज्ञानी से कहा जाएगा तो परामर्श स्वयं भी एक ज्ञान है और ज्ञान में भेद और अनुमिति भी ज्ञान है लेकिन दोनों का विषय अलग अलग है एक कार्य रूप ज्ञान है एक कारण रूप ज्ञान है परामर्शक वो परामर्श भी ज्ञान है वो कारण रूप ज्ञान है अनुमिति का कारण है ना? और अनुमिति कार्य रूप ज्ञान कहलाएगा वो साध्य है कार्य का दूसरा नाम है साध्य फल प्रयोजन और कारण साधन हेतु ये पर्यावाचक होंगे तो कौन से ज्ञान को परामर्श कहा जाएगा तो कहा पक्ष धर्मता ज्ञान को पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं पक्ष धर्मता शब्द का क्या अर्थ है तो पक्ष धर्म में रहने वाला एक धर्म है उसे पक्ष धर्मता कहता हैं। पक्ष धर्म किसको कहते हैं तो पक्ष धर्म कहा जाता है रहने आश्रित पदार्थ को और आश्रय को कहा जाता है धर्मी तो पक्ष धर्म कहा जाएगा पक्ष में रहने वाले पदार्थ को पक्ष धर्म कहा जाएगा और पक्ष कहा जाता है संदिग्ध साध्यवान को जो संदिग्ध साध्यवान है वह पक्ष हैं और उस पक्ष में रहने वाले पदार्थ को कहा जाएगा पक्ष धर्म तो पर्वतो वन्नीमान इत्यादि में पर्वत पक्ष हैं वहाँ साध्य का संदेह होने से साध्य है वन्नी और वन्नी का संदेह हो रहा है यानी संशय हो रहा है पर्वत में धूम तो दिख रहा है इसलिए धूम तो है ये निश्चय होगा और वन्नी है कि नहीं है ऐसा संशय होगा तो वन्नी विषय को संशय होने से वन्नी को कहा जाएगा संदिग्ध संशय के विषय को कहा जाता है संदिग्ध संशय यानी संदेह और संदेह का विषय संदिग्ध होता है यह व्यक्ति संदिग्ध है का मतलब संशयास्पद है संदेह के घेरे में है उसे संदिग्ध कहते हैं जिसका निर्धारण नहीं है कि ये सज्जन है या दुर्जन है ऐसा निर्धारण जिसका नहीं है उसे कहा जाता है संदिग्ध ऐसे पर्वत में वन्नी है कि नहीं है इसका अभी निश्चय नहीं हुआ न तो भाव का निश्चय हुआ है न तो अभाव का निश्चय हुआ ऐसी दशा में वन्नी का संदेह होगा पर्वत में तो संदेह का विषय जो बनेगा वो कौन है वन्नी उसे कहा जाएगा संदिग्ध और वही साध्य भी है तो संदिग्ध साध्य हुआ वन्नी संशयास्पद साध्य हुआ वन्नी और वो जहाँ दिखाया जा रहा है उसे कहा जाएगा पक्ष संदिग्ध साध्यवान पक्ष जिस पदार्थ में साध्य का संदेह है उसे पक्ष कहा जाएगा पर्वत में साध्य का संदेह है महानस में तो वन्नी का निश्चय ही है जलरथ में वन्याभाव का निश्चय है और पर्वत में वन्नी का संदेह है वन्नी है कि नहीं है ऐसा संदेह हो रहा है इसलिए संदिग्ध साध्यवान माना गया पर्वत को वो हो जाएगा पक्ष और उस पक्ष में यानी पर्वत में जिस पदार्थ का निश्चय है जो पदार्थ पर्वत में इस समय दिख रहा है उसे कहा जाएगा पक्ष धर्म तो कौन दिख रहा है धूम इसलिए धूम को कहा जाएगा पक्ष धर्म पक्ष में रहने वाला पदार्थ तो धूम पक्ष धर्म होने से उसमें एक धर्म रहेगा पक्ष धर्मता जैसे मनुष्य में मनुष्यता साधु में साधुता ऐसे पक्ष धर्म में पक्ष धर्मता तो पक्ष धर्म है धुआं तो धुए में पक्ष धर्मता का जो निश्चय उसे कहा जाएगा पक्ष धर्मता ज्ञान तो पक्ष धर्मता का अर्थ निकला एक प्रकार से पक्ष धर्म का अर्थ है पक्षवृत्ति और पक्ष धर्मता का अर्थ निकलेगा पक्ष वृत्तिता पक्ष में रहना ये वृत्तिता है पक्ष धर्मता का कहलाती है तो धूम का पर्वत में वर्तमानत्व पक्ष धर्मता का अर्थ निकला हेतु का पक्ष में विद्यमानत्व वर्तमानत्व ये पक्ष धर्मता कहलाएगा तो हेतु का साध्य में हेतु का पक्ष में वर्तमान विषयक ज्ञान उपक्ष धर्मता कहलाएगा लेकिन कैसे पक्ष धर्म का यानी हेतु का पक्ष में वर्तमानत्व ज्ञान माना जाएगा परामर्श तो पक्ष धर्म का एक विशेषण है पक्षधर्मता का व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का मतलब साध्य की व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्षधर्मता साध्य की व्याप्ति रहेगी कहाँ पक्ष धर्मभूत हेतु में साध्य की व्याप्ति रहेगी हेतु है धूम और धूम रूपी हेतु में वन्य रूप साध्य की व्याप्ति रहेगी व्याप्ति यानी संबंध उसे कहा जाएगा वन व्याप्ति विशिष्ट धूम वन व्याप्ति विशिष्ट धूम पर्वत में रहने वाला जो धूम है वह वन्य व्याप्ति विशिष्ट है और उस वन्य व्याप्ति विशिष्ट धूम में जो पर्वत वृत्तित्व है वह है साध्य व्याप्य साध्य व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता पर्वत में धूम का जो वर्तमानत्व कैसे धूम का वन व्याप्ति विशिष्ट धूम का पर्वत में वर्तमानत्व ये अर्थ निकलेगा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता शब्द का व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता कहो या धूम का वन्नी व्याप्य धूम का पर्वत में वर्तमानत्व तो को एक बात है और इसका ज्ञान वो हो जाएगा परामर्श खाली ज्ञान को परामर्श नहीं कहेंगे व्याप्ति विशिष्ट धूम का पर्वत में वर्तित्व रूप वृत्तिव कहो या वर्तमानता कहो या पक्षधर्मता कहो का ज्ञान ये परामर्श हैं ये परामर्श का लक्षण हुआ उदाहरण बता रहे हैं यथा व्याप्य धूमान अयम पर्वतह ज्ञानम ये ज्ञान परामर्श है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ऐसा ही लिखा है न तो साध्य शब्द से वन्य को लिया गया दृष्टांत में परामर्शिका लक्ष परामर्शिका लक्षण है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष ऐसा सामान्य लक्षण हो जाएगा साध्य व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान कोई शब्दांतर से कहना होगा तो ज्ञान का स्वरूप क्या होगा साध्य व्याप्ति विशिष्ट हेतुमान पक्ष इसका जो अर्थ है वही मूल में जो लिखा है उसका अर्थ है साध्य व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का अर्थ यही निकलेगा अपक्ष धर्मता ज्ञान हो जाएगा ये इस प्रकार का साध्य व्याप्ति विशिष्ट पक्ष वृत्तिता हेतु की तो उदाहरण में हुआ पर्वत पक्ष वन्नी साध्य और हेतु तो वन्नी रूप साध्य की व्याप्ति यानी एक संबंध और वो संबंध का स्वरूप क्या है साहचर्य यह बताया था नियत साहचर्य नियत साहचर्य यानी अव्यभिचरित साहचर्य पर्वत में क्या नाम वन्नी में भी धूम का साहचर्य है लेकिन अनियत साहचर्य है कहीं कहीं धूम और वन्नी साथ साथ रहता है लेकिन जहां धूम नहीं है तब तयोलक में वहां पर भी वन्नी रहता है इसलिए वन्नी को धूम का नियत सहचर नहीं कहा जाएगा लेकिन धूम वन्नी का नियत सहचर है नियत यानी अव्यभिचारी सहचर अब ये भीचरी सहचर उसे कहा जाएगा जो कभी भी न रहे बिना अपने सहचर के कहीं पर भी तो वन्नी रूपी अपने सहचर के बिना धूम कभी भी कहीं पर भी नहीं रहता इसलिए धूम को कहा जाएगा नियत सहचर वन्नी का जो नियत सहचर है वह होता है व्याप्ति विशिष्ट वन्नी की व्याप्ति विशिष्ट धूम है क्योंकि धूम वन्नी का नियत सहचर है नियत साहचर्य का नाम है व्याप्ति नियत साहचर्य जो धूम में है वन्नी का नियत साहचर्य उसका नाम है वन्नी की व्याप्ति और उस साहचर्य से विशिष्ट धूम है का मतलब वन्य व्याप्ति विशिष्ट धूम है और वो कहाँ है पर्वत में जो दिख रहा है इस समय उसे कहा जाएगा वन व्याप्ति विशिष्ट धूम और उस धूमवान पर्वत है पर्वत में रह रहा है ना धूम तो धूम जिसमें रहता है उसे धूमवान कहा जाएगा वन्नी व्याप्ति विशिष्ट धूम जिस पर्वत में रह रहा है वह पर्वत हो जाएगा वन्नी व्याप्ति विशिष्ट धूमवान वन्नी व्याप्ति विशिष्ट धूमवान और ये जो ज्ञान होगा ये है पक्ष धर्मता ज्ञान वन्नी व्याप्ति विशिष्ट धूमवान अयम पर्वत इस ज्ञान को कहा जाएगा परामर्श ज्ञान ये परामर्श है और इस परामर्श से जन्य ज्ञान को कहा जाएगा अनुमिति उस अनुमिति का स्वरूप होगा पर्वतोव्यमान पर्वतोव्यमान इस ज्ञान के पहले परामर्श ज्ञान होगा वो कारण है ना वो कार्य के उत्पत्ति क्षण से अव्यवहित पूर्व क्षण में रहेगा उसकी उपस्थिति अवश्य भावी रहेगी ना, तो परामर्श पहले होगा का मतलब पहले यह निश्चय होगा वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत वन्नी की व्याप्ति से विशिष्ट धूम वाला यह पर्वत है यह निश्चय हुआ पहले और उसके बाद ये निश्चय होगा कि पर्वतो वन्यमान इसलिए पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति है कार्य परामर्श जन्य हुए और परामर्श है वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इसे परामर्श कहा जाएगा और इस परामर्श से जन्य ज्ञान हुआ पर्वतो वन्यमान ये अनुमिति परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमितिए अनुमिति का लक्षण है वो घट रहा है पर वो तो पर्वतोण्यमान इस ज्ञान में और परामर्श का लक्षण है व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान यह लक्षण परामर्श का घट रहा है वन ही व्यापति व्याप्ति विशिष्ट धूमवान अयम पर्वतः इस ज्ञान में इस प्रकार ये परामर्श का लक्षण है इसे कहा गया व्याप्ति व्याप्तिशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान परामर्श यथा व्याप्य धूमवान अय पर्वत कहो या वन्नी व्याप्ति विशिष्ट कहो व्याप्य शब्द का अर्थ ही होता है व्याप्ति विशिष्ट धूम व्याप्ति तो व्याप्तिशिष्ट है व्याप्ति विशिष्ट ही धूम ही तो है वन्नी नहीं है वन्नी की व्याप्ति धूम में है तो व्याप्ति जिसमें रहेगी उसे व्याप्ति विशिष्ट कहा जाएगा व्याप्ति विशेषण है किसका वन्नी का धूम धु, का व्याप्ति विशेषण है और व्याप्ति का विशेषण है वन्नी यहां तीन विशेषण है और एक विशेष ही है पर्वत विशेष है उसका विशेषण है धूम धूम का विशेषण है व्याप्ति व्याप्ति का विशेषण है वन्नी और वन्नी का विशेषण कोई नहीं वन्नी विशेषण ही है पर्वत विशेष ही है और ये 20 वाले जो दो है ना धूम विशेष्य भी है विशेषण भी है ऐसे व्याप्ति विशेषण भी है और विशेष्य भी है व्याप्ति वन्नी की विशेष्य है और धूम की विशेषण है धूम व्याप्ति का विशेष्य है और पर्वत का विशेषण है और पर्वत धूम के प्रति विशेष्य है और विशेषण किसी के प्रति भी नहीं है तो इस प्रकार ये चार पदार्थ हैं ना यहाँ पर एक वन्नी दूसरी व्याप्ति तीसरा साधन रूप धूम और चौथा पक्ष पर्वत इन चार में एक विशेषण ही विशेषण है वो कौन है वन्नी और एक विशेष्य ही है पर्वत और बीच वाले दो विशेषण भी हैं विशेष्य भी हैं पूर्व की अपेक्षा विशेष्य उत्तर की अपेक्षा विशेषण व्याप्ति से पूर्व है वन्नी इसलिए वन्नी की दृष्टि से व्याप्ति विशेष्य है किसकी व्याप्ति तो वन्नी की व्याप्ति लिए वन ही हो गया विशेषण और धूम की दृष्टि से वनि क्या व्याप्ति हो जाएगी विशेषण वन्य के दृष्टि से तो व्याप्ति थी विशेष्य और धूम की दृष्टि से व्याप्ति हो जाएगी विशेषण और व्याप्ति की दृष्टि से धूम हो जाएगा विशेष्य पर्वत की दृष्टि से धूम हो जाएगा विशेषण तो इस प्रकार ये वन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष पक्षधर्मता ज्ञान कहो या वनिव्याप्य धूमान अयम पर्वत ये ज्ञान कहो इसे कहा जाता है परामर्श और इस परामर्श से जन्य ज्ञान को कहा जाएगा अनुमिति हम्म वो सहयोग संबंध हो हो सकता है, भी हो सकता है है और भी जैसे आ, बादल से वर्षा होती, होती है तो दोनों है कौन द्रव्य कौन दो द्रव्य है बादल और दो आप दो तो बादल ही जल है दोनों भी जल हैं अलग अलग दो है ही नहीं हो जल की अवस्थान्तर है तो जन्यजनक भाव कार्य कारण भाव संबंध होगा एक एक ही ही द्रव्य द्रव्य में में संयोग नहीं हम्म। दो द्रव्य में संयोग होता है अलग अलग दो पदार्थ निश्चित हो ये दोनों अलग अलग हैं। तब संबंध संबंध संबंध होगा। हम्म। हम्म। हम्म। तो तो तो तो धूम धूम में का भी भी भी भी है, है। है, वायु और वो वे दोनों। इस को को कारण कार्य क्या कहेंगे व्याप्ति ये जो व्याप्ति है उसमें धूम में वन्यजन्यव रूप जो संबंध है वही व्याप्ति है और दूसरा सहचर्यत्वरूप सहचर्य एक संबंध है ना साथ रहना ये संबंध है अव्यभिचरित रूप से साथ में रहना कभी साथ न छोड़ना इसे साहचर्य को स्वयं एक संबंध बताया गया आने को है संबंध आनेको प्रकार के होते हैं ना, उसमें से एक संबंध है उसी साहचर्य रूप संबंध विशेष का ही नाम व्याप्ति है जिस किसी संबंध को व्याप्ति नहीं कहा जाएगा व्याप्ति एक संबंध है और उस संबंध का स्वरूप क्या है सहाचर्य नियत साहचर्य नियत साहचर्य नाम का जो संबंध विशेष उसी को व्याप्ति इस पारिभाषिक नाम से कहा जाएगा समुवाय को या संयोग को या कार्य कारण आदि इन सब को नहीं नियत साहचर्य नाम का जो संबंध विशेष हैं उसे ही कहा जाएगा व्याप्ति ये व्याप्ति पारिभाषिक शब्द हुआ संबंध विशेष के लिए जैसे व्याकरण में गुण कहा जाएगा केवल तीन वर्णों को ही यही गुण है वो पारिभाषिक शब्द है। ऐसे नियत साहचर्य नाम का जो संबंध विशेष उसी का नाम व्याप्ति होगा व्याप्ति ये पारिभाषिक शब्द हैं तर्कशास्त्र में संबंध विशेष के लिए उसे किस नाम से कहेंगे संयोग आदि नाम से नहीं नियत साहचर्य इस नाम से ही कहा जाएगा व्याप्ति क्या है तो नियत साहचर्य रूप संबंध है ये ध्यान में ना। तो दूम है ना आ नूम तो धूम हाँ। तो को कहा जाता है पृथ्वी कोटि में लिया जाएगा पृथ्वी तो पृथ्वी में तो होना चाहिए गुरुत्व नीचे आना चाहिए ना उसको ऊपर तो जाता है हाँ इसलिए एक प्रकार से वह एक वायु विशेष ऐसा है जो पृथ्वी और अग्नि के संबंध संबंध से भाव रूप संबंध से उत्पन्न होता है वायु का जो लक्षण है ना वो भी तो उसमें नहीं घट रहा है ना रूप रहित स्पर्शमान तो उसमें रूप है इसलिए चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है धूम का तो वायु नहीं कहा जाएगा और रूप होने के कारण वायु नहीं है वो और गुरुत्व न होने के कारण गुरुत्व तो होता तो नीचे आ जाता तो नीचे नहीं आता है इसलिए उसे पृथ्वी नहीं कहा जाएगा जल और पृथ्वी नीचे आते हैं गुरुत्वाकर्षण तो शक्ति सुक्त होते हैं तो।, तो क्या कहा जाएगा तो ये नौ द्रव्य में से किसी द्रव्य में उसका अंतर्भाव नहीं होगा रूपवान होने से वायु वायु में अंतर्भाव नहीं होगा और गुरुत्वाकर्षण से गुरुत्व तो से रहित होने से पृथ्वी और जल गुरुत तो गुरुत्व से युक्त तो होते हैं तेज रूपवान तो है गुरुत्व तो रहित भी है लेकिन तेज में भास्वर शुक्ल रूप ही रहता है और धूम में शुक्ल रूप नहीं रहता कृष्ण रूप रह रहा है इसलिए तेज का लक्षण भी उसमें नहीं घट रहा है तो इसे कहा जाता है किसी में भी अंतर्भूत नहीं हो पा रहा है अतः वो जैसे अज्ञान है ज्ञान का अभाव ऐसे धूम को माना है अंधकार को अंधकार जैसा और अंधकार है तेज का अभाव अंधकार है तेज अभाव रूप है ऐसे द्रव्य को कहा जाए कि अंधकार को भी तेज अभाव रूप कहा जाएगा क्योंकि रूप वाला दिख रहा है लेकिन उसमें कृष्ण रूप ही रहता है बाकी द्रव्य का लक्षण नहीं घट रहा है तो तेज़ा भाव ही धूम है तार्किकों के अनुसार ह अभाव हाँ। भी, भी तो एक पदार्थ है पृथ्वी तो का अभाव तो पृथ्वी का अभाव इसलिए नहीं कहेंगे कि वो धुआं एक प्रकार से अंधकार जैसा है और अंधकार को तो तेज का अभाव रूप माना है अंधकार को इन लोगों ने तेज के अभाव में गिनती की है और धुआं भी अंधकार जैसा ही होने से अंधकार कोटि में जाएगा और अंधकार है तेजो अभाव रूप तेजो अभाव का नाम अंधकार है वायु का लक्षण होता है आ, रूप रही तत्व सती अंधकार का रूप है वो रूप उसका स्वतः नहीं है मानेंगे लेकिन अंधकार का स्वतः रूप न होता तो अलग अलग रूप प्रतीत होते ना उसमें एक ही रूप प्रतीत हो रहा है इसलिए वो अंधकार का ही क्या ना वो अंधकार में भी रूपवत्ता की भ्रांति है जैसे आकाश में रूपवत्ता की भ्रांति है ऐसे इसमें भी रूपवत्ता की भ्रांति है लेकिन है वह तेज अभाव रूप कहो क्योंकि इसलिए कि अग्नि तेज है और तेज से वायु की उत्पत्ति नहीं होती तेज से वायु उत्पन्न होता है क्या नहीं होता हाँ? नौ द्रव्य हैं तो नवम द्रव्य क्या नाम दशम द्रव्य मानना पड़ेगा उसको हाँ, हाँ? हाँ? हाँ? तो कुछ कुछ द्रव्य दिख रहे हैं तो जो द्रव्य दिख रहे हैं उनमें से किसमें अंतर्भाव करेंगे उसका किसी एक किसी एक में या दो में करना पड़ेगा ना तो द्रव्य का यानी अंधकार को द्रव्य नहीं माना इन लोगों ने अंधकार क्या तेज धूम को रूपवान होने से तीन में ही किसी न किसी में लेना पड़ेगा पृथ्वी जल तेज और पृथ्वी जल तेज में से किसी को लेते हैं तो पृथ्वी और जल में नहीं लिया जा सकता इसलिए कि वो उसका ऊर्धगामी स्वभाव है और तेज का भी ऊर्ध्गामी स्वभाव है ऊपर उठता है गुरुत्व तो न होने से उसमें नीचे नहीं आता लेकिन उसमें जो है कृष्ण रूप नहीं रहता भास्वर शुक्ल रूप रहता है तेज में और यहाँ कृष्ण रूप रह रहा है जो कृष्ण रूप है ये माना जाएगा यदि है तो तेज ही कौन धुआ तेज ही है लेकिन उसमें कृष्ण रूप रूप रहता है पृथ्वी के साथ तेज का संयोग होने से पृथ्वी के कारण लेकिन है तेज इसलिए उसमें उष्ण स्पर्श की भी प्रती होती है सब धुआ उष्ण ही, ही होता है सब उष्ण होता है कि नहीं उष्ण होता तो यदि उष्ण ही होता है तब तो तेज में ले सकते हैं उष्णस्पर्शवत तेज ये तेज का लक्षण है लेकिन उसमें रहना चाहिए भास्वर शुक्ल रूप तो भास्वर शुक्ल रूप है लेकिन वह अभिभूत हो गया पृथ्वी के संसर्ग से पृथ्वी के त्रेणुक जो काष्ठादि रूप पृथ्वी है उससे निकला हुआ उसके संयोग से उसके और तेज के संयोग से धुआ निकला वह धुआं पृथ्वीगत त्रेणुक के साथ निकला वो तेज धुआ रूप तेज पृथ्वी के त्रेणुकों को अपने साथ लेता है और पृथ्वी के त्रेणुक में रहता है कृष्ण रूप और उससे अभिभूत हो जाता है भास्वर शुक्ल रूप धुआ रूप तेज का ये कहा जा सकता है ये कहा जा सकता है इतना उसका तेज में अंतर भाव करेंगे इसलिए कार्य कारण भाव भी अग्नि और धुए का बन जाएगा होता कहीं किसी में भी होता है जा जा हाँ जा जा हाँ गंध जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वीत्व है हा हा हाँ यानी पृथ्वी आश्रय हो जाएगी जहाँ जहाँ शब्द से ग्राह्य जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ शब्द से ग्राह्य हो जाएगी पृथ्वी जहाँ जहाँ गंध है तो गंध कहाँ है पृथ्वी में वहाँ वहाँ गंध आ, क्या नाम वो है गंधत्व गंधवत्व गंधत्व तो क्या गंधवत्व या पृथ्वीत्व तो कहो पृथ्वी में ही गंध गुण रहता है ना तो वहाँ पृथ्वीत्व है तो गंध में ही सम पृथ्वी में ही समवाय सम्बन्ध से रहता है और वहाँ पर पृथ्वीत्व भी समवाय सम्बन्ध से रहता है कहा पृथ्वी में इसलिए गंध और पृथ्वीत्व की व्याप्ति बनेगी उसमें गंध हो जाएगा व्याप्य पृथ्वी हो जाएगा हो जाएगा व्यापक हाँ गुण और, और द्रव्य में उसके लिए देखना पड़ेगा कि जहां अवयवों के गुणों के साथ अवयवी द्रव्य की व्याप्ति बन सकती है अवय भी अवयवों में रहता है और वहाँ अवयवों के गुण भी रहते हैं सीधे घट के गुणों की घट के साथ व्याप्ति नहीं होगी लेकिन घट जहाँ रह रहा है घट के अवयवों में वहाँ घट के अवयवों के रूपाधि गुण भी रहेंगे तो यत्र कपाल गुना तत्र घट यह व्याप्ति बन सकती है तो कपाल गुण कहां रहेंगे कपाल में और वहीं पर समय सम्बन्ध से रहेगा घट भी तो ये तो व्याप्ति बनेगी घट व्याप्य कपाल गुण है ये कहा जा सकता है ये कहा जा सकता है गुण और द्रव्य की व्याप्ति दिखानी है तो अवयवी द्रव्य की अवयव गुणों में व्याप्ति दिखाई जा सकती है वो साहचर्य बन सकता है अवयवों के गुण भी अवयव में ही रहेंगे वहीं पर घटा दी रहते हैं अवयवी तो उनका नियत साहचर्य बनेगा उनमें व्याप्ति होगी लेकिन ये नहीं कि घट के गुणों की घट के साथ ही व्याप्ति बन जा ये नहीं होगा नहीं नहीं व्याप्ति हो जाएगी साहचर्य हाँ वो तो सम, सम्वित हो जाएंगे घट में हाँ हाँ हाँ हाँ परामर्श यानी पर्यावाचक शब्द नहीं ये परामर्श तो एक परामर्श ज्ञान है ज्ञान के लिए है और वहां पर्यायवाचक शब्द को कहा जाता है और परामर्शक का मतलब बोधक और परामर्श का अर्थ होता है बोध ज्ञान जरूरी नहीं कि वायु होने पर ही वनी रहे वायु न भी हो तब भी ये जो हीटर आदि होते हैं उसमें ये विद्युत से चलने वाले रूम हीटर उसमें गर्मी होती है कि नहीं वायु होता है क्या गीजर में जो हीट होती है वो अग्नि तो है वायु है वहाँ वा? है वायु है ऐसे वो जो हीटर जलाते हैं वहाँ वायु के बिना भी अग्नि है ये जो दीप आदि जलाने हैं ये दूसरी लकड़ी आदि से अग्नि जलानी है पृथ्वी से अग्नि प्रकट करनी होगी भौमज अग्नि के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन जो पावर से अग्नि प्रकट होता है उसमें वायु की आवश्यकता नहीं है कि है वहाँ आवश्यकता हाँ तो इसलिए वायु सर्वत्र रहे ही ये जरूरी नहीं इसलिए नियत साहचर्य नहीं है अच्छा तो बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे